नाटक तो दिन मिली लिखते हो, इस नहीं ऐसा नाटक, नाटक तो तो नहीं, नहीं, नहीं हुआ फिर तो मैं क्या कैसा चला आया था मगर ये उन्होंने हमको लंबा नाटक लिखना चाहिए और वो दिनों में गुजराती नाट्य मंडल बम्बई के दो कॉम्पिटिशन की है कि हर साल गुजराती पूर्णाणांग की तो फुल का कॉम्पिटिशन होना चाहिए तो उनके लिए हम एक नाटक का सुमंगला बोधला प्रथम नाटक तो उसमें भाई चंद्र जो उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था उनका माजमरात के लिए और उनको सुमंगला के लिए सेकंड प्राइज तो मिला मुंबई बड़ी बड़ी उसने भी बहुत कुछ खाई हईच हुई कि दो नाटक में सुमंगला बहुत अच्छा नाटक था फिर उनको क्यों नहीं मिला अच्छा। तो है। हाँ। क्योंकि दो संस्थाओं नाटक आ, किया था किया हाँ। तो माजिम रात ने किया और रंगभूमि ने किया सुमंगला और अखबारों में जो उनके विवेचन जो है एकांकी तो, अच्छा तो साथ साथ तो ये लिखना शुरू तो फिर भी बाद एक गया से साल किया तो कमती होते रहे वहाँ तक मेरा एकांकी का दो संग्रह प्रकट हो चुके थे और लिखता ही रहा छपते रहे थे हर साल लास्ट 25 25 इयर्स रेगुलरली फुल अच्छा अच्छा मैंने अब तक कर पच्चेस पच्चेस हो चुके हैं है। इनमें से कौन कौन आपके दृष्टि में कौन कौन से नाटक महत्वपूर्ण है में। वैसे तो नाटककार के लिए सभी नाटक महत्वपूर्ण होते हैं मगर फिर भी आ, सुमंगला तो, तो क्योंकि पहला, नाठक पहला नाठक था इसलिए। था, इसलिए। आ, मेरा एक एक है अच्छा और ये क्या बंगाल के जो रामायण वाले उनके माने शंकर एक, शंकर स्वरूप है अच्छा वो कृति माने आ, अस्ति की जो चमड़ी होती है हाँ। वो पहनते मैं, अच्छा। मैं कुछ लगता नहीं उसको इस निराकार के लिए अच्छा। एक अच्छा। किया जाता है तो अच्छा। नाटक में, तो अच्छा। अच्छा। में, तो बार में हमको अच्छा यहाँ का करता है तो प्रोड्यूस भी किया था बम्बई में इसके अच्छे शो हुए थे और सुवर्ण रेखा के बाद हमको आपको जरा अच्छा लगता है कि yes. लिखी है। एक एक अच्छी अच्छी कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। हमसे नहीं कम लिखी है, है इतने की पे लिखा वो कुछ अच्छे शोज हैं। थे लास्ट में ये कुछ निकी है इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस दो चारो नाटक होतेमेंटल हाँ। कुछ अभी तक आपके नाटकों के हिंदी में अनुवाद तो हुए हैं कई के मालूम है किया हाँ। है हम लोगों ने और किसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है मराठी में एक नाटक का हुआ था छपा ने अच्छा जो खनिकाल का ही हुआ था अच्छा और कुछ एकांकी मेरे अनुमान हुए हैं मराठी में हुए हैं बांग्ला में खनि नाटक जो प्रसन्न नाम पर थे बोलते हैं तो एकांकी हुए शुक्र में आपसे दो बातें खास हमको और जाननी है एक तो ये कि आप निर्देशन की और कब आए कैसे आए और निर्देशन के क्षेत्र में आपके क्या महत्वपूर्ण अनुभव रहे हैं और दूसरे एक खास और बात जानना चाहेंगे कि बड़े-बड़े कलाकारों को आपने मंच के ऊपर देखा रंगभूमि रंगभूमि के के ऊपर ऊपर और गुजराती उनके बारे में जरूर कुछ जानना चाहेंगे आज जितनी भी बात हम लोग कर सके करेंगे फिर एक दिन जरूरत होगी तो बैठ जाएंगे उसमें कोई बात नहीं निर्देशन शुरू किया करेगा अच्छा जैसे बताए हम छोटी होने में जो हम अपने पारा में जो करते रहे आ, तो वो तो ठीक तो है वो तो हाँ। इसका क्योंकि महत्व नहीं है तो में क्या हुआ था कि जब आ, मैं यहाँ आ चुका और नाटक की प्रवृत्ति शुरू किया तो हमको यहाँ एक अच्छा ग्रुप मिल गया कि अच्छा। हम उनको नहीं नाटक आज मैं कह सकता हूँ कि जो सुमंगला से शुरू करके करीबन आठ दस नाटक ऐसे लिखे गए कि जो तो मेरे में पल्लवी बहन होती योगी बहन होती ज्योति बहन होती यहाँ की जो कलाकार है तो ये बात कब चौवन पचपन की हाँ सुमला जब ने शादी किया उसके बाद में गैर किया उसके बाद करते रहे तो मैं निदर्शन मेरा नाटक में नहीं करता रहा मैं पार्टिसिपेट भी करता रह करता है कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं भी करता रहा तो क्यों और कोई करने वाले नहीं थे मैं अच्छा दिग्दर्शक था वो हिसाब से नहीं और कोई करने वाले नहीं थे मौका आपने अभिनय तो यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं किया शुरू के नाटकों में किया होगा बाद में तो नहीं किया क्योंकि तो आपको देखने का तो मौका बहुत कम मिला उसमें हाँ। नहीं देखा था आ, नहीं असल में उस समय मैंने आज से 10-12 साल पहले गुजराती नाटक उतने देखते, देखते नहीं थे, थे। अंगार भस्त नाटक के लिए हमको जहाँ तक याद है भाई ने ही कहा था था रॉक्सी में हुआ शायद तो अच्छा उसके बाद हमने वैसे आपका मनसुखलाल मजीठिया में लोग बहुत तारीफ करते हैं की बहुत अच्छा किया हम हम उस समय थे नहीं यहाँ पर कलकत्ता और वैसा मनमोहन ठाकुर तो बहुत खुश थे तो खुश थे दोस्तों है अच्छा हुआ था नाटक नाटक के नाटक निर्देशन में शोकुमार भाई आपको नीति को लेकर के चलते वैसे तो आपके साथ काम किया है जानते हैं मगर आज चूँकि रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए आपसे जानना चाहते हैं आप अपने कलाकारों को छूट देते हैं अपने ढंग से करने की या पूरी तरह से सिखाते हैं वो शिक्षा को जयशंकर भाई जयशंकर भाई वो कलाकार को अपनी जितनी शक्ति है दिखाने का मौका देते रहे अच्छा दिखते हैं कि वो तक कर सकते हैं और उससे जब लगता रहा कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा तो फिर कुछ सजेशंस वहाँ से यहाँ जाती है तो उसका मंथन दिखाने के लिए हमको नहीं नहीं फिर फिर से फीर से तो माने तो मैंने जयशंकर ये शिक्षा दी थी जहाँ तक हो सके आर्टिस्ट का जो हो निकालो और उसके बाद में फिर उनको तो साथ दो तो उनको तक देना चाहिए कि तो तुम इतना तो कर सकते हो अभी इतना ज्यादा करो कितने ज्यादा करो वो हिसाब से एक थियरी हमने शुरू स्वीकार कर लिया भाई सब कुछ हम करके दिखाएं और फिर इसकी तो नकल करें वो ठीक बात नहीं हाँ दिखाऊँ जो कि हम इसमें चाहते हैं Ultimately जो उनकी जो शक्ति हिसाब से वैसे आपके निर्देशन में एक बात हमने बराबर अनुभव की कि आप पूरे शरीर का इस्तेमाल हाथों का इस्तेमाल आँखों का इस्तेमाल पैर का इस्तेमाल सब आप बराबर करवाते हैं और बड़ा सुखद अनुभव बड़ी बुआ जी के निर्देशन में हमने अभिनय तो नहीं किया उसमें मगर बराबर जो देखते थे और हम ये मानते हैं कि यदि सचमुच आपने जैसे जैसे मूवमेंट्स और पॉस्चर्स बताए थे यदि सही सही लड़के उनको करते और उनकी पंचिंग करते तो नाटक और कहां से कहां पहुंच जाता बहुत अच्छा हुआ hmm. बहुत अच्छा हुआ और जब जब किया अनामिका ने उसको हाउस बोल ही गया उसका और लोगों ने बहुत पसंद किया और बड़ी इनोसेंट कॉमेडी है कोई कहीं कुछ भी उसमें आमतौर पर जो मसाला डाला जाता hmm. है वो नहीं था मगर वो कुछ नहीं वो जो सी सी ब्लॉक सी ब्लॉक और वो जो सी ब्लॉक खाली उसका जो एक्शन आपने सी हाथ से दिखाते वो बताया था वो करता था अच्छा ही करता था राजेंद्र भाटिया मगर फिर भी वो उसको और अच्छी तरह से जैसे आप बता रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगता था उसको देखना अच्छा अच्छा, हाँ। तो दो, दो अपने पुराने कलाकार थे मगर अंजु ने जो हिसाब से काम करते देखा है वो दिन। हाँ। तो लड़की में इतने कुछ बड़ा हुआ था मालूम नहीं था कर कर, सब नहीं थी। जो किया एक दो नाटकों में किया ना अब उसके बाद अब फिर अपने व्यस्त हो गयी है की अब मैंने वो जो शुरुआत हुई थी यदि वो लड़की रहती तो अच्छा काम कर लेती अच्छी कलाकार बन जाती पल्लवी बहन की बात देखी आप हाँ। पल्लवी बहन नाटक करती थी तो जब उन्होंने सुमंगला देखा जब हमने यहाँ किया मेन था नहीं नहीं और बेटी भी कुछ करते रहे तो फिर हमको सामने से आके उन्होंने कहा नाटक करना है आपके नाटक में हम तो वो हिसाब से आगे तो एक पात्र एकांकी नाटक भी हमने पार्टिसिपेट करवाया इसके बाद बाद जैसा आप हैं कि आ, और इनके अलावा भी दो-चार बहुत सारे तो वो करते हैं। आपने जिन लोगों को आप उस समय बात करते करते आपने कहा आप जयशंकर सुंदरी के बारे में उनके साथ तो आपने काम किया उनके बारे में और उस जमाने के गुजराती रंग के बारे में आप कुछ बताए हमें जयशंकर भाई जैसे पिता की जगह पर थी हमारे लिए और हमारे लिए फिर तो बहुत करते रहे जो रंग हो गया उसके बाद में और बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं चाहते थे और उन्होंने कहाँ तक कर दिया कि शुभ तुम क्या छोड़ दो अच्छा मेरी मेरी जगह पर आ जा रहा है जो है गुजा के तैयार करने हो तो कोई जानकारी वाला और दीवान आदमी चाहिए रंग छोड़ के मैं इससे नहीं के इस के पुराने लगने के लिए जो अपना ख्याल है वो ख्याल जिन्होंने निकाल दिया तो जयशंकर अच्छा। इतने अच्छे अभिनेता थे वो साठ साल के मैं करीबन उन्सी साल में उनका परिचय में रहा विशेष दर्श था अच्छा। वो करीबन 65 फाइव ऐसे थोड़ा तो आए अहमदाबाद जब रिटायर हो गए थे और 10 साल उम्र अहमदाबाद में काम किया उनके हाथ में से मैंने तीन साल काम किया मगर जब बच्चा जब तक हम तो जाता है तो पुराने रंग बात करते रहे बापूलाल नायक उनके साथ में वो हीरो बनते बापूलाल नायक मालिक भी थे और अभिनेता भी थे और जो नाटक लिखे जाते थे तो जैसे जयशंकर भाई हो बापूलाल नायक हो दोनों समावेश हो जाए इस शास्त्र की गया गया। और सुना था कि जयशंक भी जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट करते रहे तो कभी हाउसफुल हर दफे हाउसफुल हो जाता गाना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा गान गाना शास्त्री संगीत पे बहुत जानकारी थी और उनके जो शिक्षक थे गुरु फुलचंद भाई तो संगीत पर बहुत अच्छी बड़ी जानकारी थी तो हर आर्टिस्ट दो घंटा तीन घंटा शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना ही पड़ता फिल्म लड़का लोग लड़कियाँ तीन ही वो दिनों में तो।, तो जो लड़कियों का भूमिका जो करने वाले लड़के थे उनको भी क्या हिसाब से गाना गाना चाहिए तो संगीत की तारीफ आवाज़ की तालीम दो तालीम के लिए वहाँ बहुत कुछ प्रेशर कलाकार रहता रहा और उनको गाने वाले जो लोग थे उनके विश्वास दिलाते थे गुरु की आमनिया तो बहुत थी तो आ, पुरानी रंगभूमि की बात जब करते रहे जयशंकर भी कहते रहे कि भाई जो लोग हम लोग अपना हम लोग का ऐसा सबका ख्याल है कि ऐसे लोग पर आ जाते हैं तो ये बात नहीं है गुजरात में तरगाला बोल के हैं उत्तर तो गुजरात की एक कमी अच्छा तो उसको ऐसे तो लोअर कास्ट बोली जाती है तो जैसे आप जानते हैं कि हर आ, हर भाषा में जो नाटक में काम करने हारे के लिए वही माने जाते थे मगर वो जो तरगा कॉम्बूनिटी क्या मानो कैसे मगर आज वो लोग शुरू से रामदीला अगर तो बवाही करते रहे उसके बाद स्टेज पर आ गए तो बहुत से कलाकार हमारे जो गुजराती रंगभूमि थे वो तरगा अच्छा अच्छा तो तो हैं गाना भी करते भी करते तो भी अच्छा। अच्छा। वो वो वो लोग और भूमिका अच्छी का नाम थे तीन घर वाले अच्छा। माने एक जब मुस्लिम राजा आए तब एक लड़की को वो लोग ले जाने लगे तो एक ब्राह्मण था उसने बोला कि हमारी लड़की है लड़की पटेल को उनकी थी तो फिर वो राजा का तो सिपाही था उन्होंने बोला कि तुम साथ में बैठ के खाओ तब तो माने कि तुम्हारी लड़की तो ब्राह्मण था पटेल की लड़की के साथ में एक थाली में खाया बता लटेल ने तो वो लोग का जो कास्ट है ब्राह्मी वो आउटकास्ट कर दिया तीन घर जो थे, थे, थे अच्छा। इसीलिए वो लोग तीन घर वाले तो, तो इनका वही कहना था कि जो पुरानी रंगभूमि में शिक्षा दीक्षा मिली जाती थी वो भी छुट्टी है और अभी नए वाले जो हैं तो पूरी शिक्षा है देते नहीं है और बिना शिक्षा जो नए काम करते हैं इससे रंगभूमि इतनी जल्दी खड़ी नहीं है ऐसा भी शुक्रवार है हमको तो लगता है पिछले दिनों बहुत से लोगों से जो बातचीत हुई उससे यह लगता है की जो हम लोग एमेचर स्टेज वाले जो लोग रहे हुए हैं उन लोगों ने जो इस प्रोफेशनल स्टेज को कमर्शियल स्टेज को जो नकारा या उसके प्रति जो एक हकारत की दृष्टि रखी उसका कारण यदि देखा जाए तो वो उनका वो कमर्शियल एटीट्यूड है जैसे सेट सेटिंग करिश्मे ट्रिक्स गाना नाच ऐसा करना कि जिससे लोग आकृष्ट होकर के आए बाकी का अभी फिदा हुसैन साहब के टेप हम ट्रांसक्राइब कर रहे थे जिस डिसिप्लिन की बात उन्होंने कही है न्यू एल्फ्रेड कंपनी में उन्होंने लिखा है वो तो मिलिट्री कैंप था कि वहां तो घड़ी घंटा बजता था और उस घंटे के अनुसार सारा काम आपका होना था मजाक है कि इधर से उधर हो जाए घूमने भी जाना है यदि शो के पहले उन्होंने एक बड़ी मजे की बात बताई कि शो के पहले घूमने भी जाना है तो वो भी परमिशन लेके जाना था और एक बार कहीं गए सेट वेट लग रहा था तीन दिन पहले वो कलाकार मेन रोल में जो था वो बोला हम घूमने जा रहे हैं एक दिन गया तो ठीक है दूसरे दिन जाने लगा तो मालिक ने मना कर दिया बोले तुम अभी से सारे शहर में घूमने लगोगे सब लोग तुमको देख लेंगे तो फिर नाटक देखने के लिए काम आ जाए तुमको नहीं जाना है नहीं अलाउ किया नाश्ते का टाइम खाने का टाइम रिहर्सल का टाइम सब बधा हुआ बोले सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था मगर यदि डिसिप्लिन की बात है तो नहीं हम आपको एक किस्सा बताए उसमें वो कहा कि मास्टर निसार काम कर रहे थे मास्टर निसार बड़े खूबसूरत गायक बड़े अच्छे और उन्हीं के बल पर वो नाटक लेकर के दूसरे शहर में वो जा रहे थे करने के लिए तो उन दिनों डिसिप्लिन थी कि गार्जियन जो लोग साथ जाते थे तो कलाकारों के लिए नीचे की सीट स्पेशल ट्रेन से जाते थे कलाकारों के लिए नीचे की सीट रहती थी गार्जियन के लिए ऊपर की सीट या हमारे जैसे भी सुविधा नहीं हुई तो ऊपर की सीट रहती थी तो मास्टर निसार के पिता साथ में थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के लिए नीचे की सीट दीजिए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई नीचे की सीट तो खाली नहीं है और हम दे नहीं सकते और और हो तो पिताजी को अपने नीचे की सीट दे दो यदि तो आप नहीं देते हैं तो हम काम नहीं कर तुरंत उन्होंने मुनील को बुला करके कहा कि हिसाब आप दे करके इनको विदा कर दीजिए और वही वही उनको विदा कर दिया और बड़ी भारी समस्या कि जिस आर्टिस्ट के नाम पर नाटक करने जा रहे हैं बोले वहाँ पहुँचे वहाँ पहुँच करके कहा कि भाई आठ दिन बाद नाटक की तारीख आठ दिन खिसकाई और उसमें एक नए कलाकार को लेकर के काम किया उन्होंने कहा यदि हम निसार को बना सकते हैं तो हम किसी भी दूसरे आर्टिस्ट को जगह खड़ा कर सकते हैं और कहा कि दिन दिन रात लग करके उन्होंने कहा कलाकार को तैयार किया और वो इतना तैयार अच्छा हुआ कि याद ही नहीं किया मास्टर निसार को भूल गए तो ये जो ट्रेनिंग और उन्होंने कहा कि सबके लिए कंपल्सरी होता था कि सब लोग बैठ करके रिहर्सल देखे और जो नया कलाकार आता था उसको छ महीना केवल रिहर्सल अटेंड करना पड़ता था, था अभिनय करने को नहीं मिलता कि इस कंपनी का क्या क्या तौर तरीका है, क्या है, है स्टैंडर्ड कैसा काम होता है, ये देखो, सीखो, परखो, तब फिर उसके बाद मंच पर आज हम लोगों में से कौन ये करता है शुकमर भाई ना तो प्रोफेशनल स्टेज पर कोई करता है ना बात नो है तो, करता है। तो वो एक उनकी कमर्शियल अप्रोच रहती थी जिसके कारण परेशानी हाँ, थी क्योंकि हाँ, तो वो वो हाँ, तो में नाटक में काम करने वाले हाँ, कोई फायदा नहीं मतलब, पग मिलती थी शिव कुमार भाई उस समय पांच पाँच सौ हजार हजार हाँ, तीन हजार रुपए महीना शायद मिलता था जयशंकर मैंने घर बनाया लड़के को लगा दिया सब कुछ क्योंकि तो जरूर पैसा मिलते था नहीं था तो नहीं बात तो जैसे कभी यही बात करते हैं पुरानी लंग भूमि के लिए कि वहाँ जिसका बचाया शिस्त तो बहुत अच्छा था और वो दिनों में लड़कियाँ नहीं इसका उसका एक फायदा था करप्शन करप्शन <laughs> मगर एक चीज आ गई थी वहाँ पिछले सालों में जैसे हमारे मोहन मारवाड़ी थे और बेचारे बहुत अच्छे कलाकार थे उस तक मैं पीना शुरू किया तो जो ड्रिंक्स जब आ गए स्टेज के ऊपर तो ऐसे बहुत से कलाकार थे जो कभी कभी तो जहाँ तक वो ड्रिंक ले नहीं आएंगे जिससे वहाँ तक कर नहीं सकते कर सकते तो एक मनी जो मैं समझता फिर फिर लड़कियाँ भी आनी शुरू की प्रोफेशनल लड़कियाँ तो पुरानी रंगभूमि का जो आ, गुराना एक जो जो पोजीशन था इसमें दो भी आ, कुछ भी। हाँ। भी आ गई, आ गई, तो फिर दोनों जो हैं ऐसे अच्छा आपने यहाँ पर शिशिर बाबू को देखा था मंच के ऊपर देखा है को हमने करीबन जितने नाटक सब नाटक कौन कौन से देखे शुभ तो, आ, सीता सीता तो भी भी देखा था देखा हाँ। देना पार्म। देना पार्म देखा था। हाँ। और रघुवीर रघुवीर नहीं आ, आ, नहीं उसे विसर्जन में का रघुपति रघुपति वो भी बड़ा सुनते हैं कि बड़ा बहुत पावरफुल रोल है मगर इसके अलावा एक और आर्टिस्ट हमको याद आता है तो उसका नाम हमको बहुत अच्छा वो हमने दुर्भाग्य से इनमें से किसी और, हमने एक और भी देखा है कि को हम ग्रीन मिलने गए थे तो नाटक करके आए थे और आगे ग्लास तैयारी था से अच्छा। दुर्गा दास को भी नहीं वैसे तो कहते हैं कि कई नाटकों में तो ये होता था कि माने माने मंच से भीतर जा करके करके में और और पी फिर लगे थे तो स्टेज के ऊपर तक तक हो गया और फिर तो वहां तक उनकी परिस्थिति का एक चित्र देखा कि सीधा नाटक हुए भी श्रीरंगम में श्रीरंगम में विश्व रूपा विश्व पाँच सी पाँच लोग में ऑडियंस मिलता है ऑडियंस नहीं मिलता है सीता जैसा मिलता है क्योंकि एज ऑफ सिक्सटी टू वर्थ इन राम एंड इन चंपल जे एंड सन्स वहाँ तक निगलेक्ट कर लिया है तो मैंने उनकी सबसे बड़ी परिस्थिति अच्छी परिस्थिति देखी है वो भी देखिए अहिल चौधरी को बहुत पसंद है हाँ। अहिंद चौधरी अच्छा और एक जो, जो, हाँ, तो जो बुडा का पाता करते रहे इसका बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो आट, तो जहर जहर जहर थे भी को देखे नाटक देखे नाटक हुए उसके बाद के लास्ट में हमने जाना छोड़ दिया तक अभी दस सात में नहीं आ रहा हूँ जाता रहा नहीं इधर तो पिछले दिनों नाटक भी कोई ऐसे हो नहीं रहे हैं अच्छे और हम तो कभी कभी खाली ये देखने के लिए कि की रंगभूमि में अब हो रहा है चले जाते हैं और जब जाते हैं तो इतनी निराशा होती है अभी हम पिछले दिनों अघटन आज उठे एक नाटक है देखे अनुप तर, कुमार जिसमें तरन्द कर, तरन्द तरन्द तो अघटन खाली नाम होगा तो अघटन अनूप कुमार जिसमे अभिनय कर रहे है तो मैंने प्रोफेशनल स्टेज पर तो शिव कुमार भाई यह सब क्षम नहीं हो सकता नहीं। आप पैसा कमा रहे हो आपको तो उसके प्रति और सिंसियर होना चाहिए आपकी रोजी रोटी है उससे प्रोफेशनल स्टेज में कैसे आप एफोर्ड कर सकते हो इस तरह के नेगलेक्ट करना मगर कर रहे हैं हम लोग चलिए ठीक है तो शो कुमार ने हमारे ख्याल से बहुत समय आपका लिया और अब ये आज की बातचीत यहाँ पर समाप्त करें और कुछ एक और बातें आपसे की तो जा सकती थी मगर फिर कैसे दिन बैठेंगे और फिर करेंगे